uh um. शांति वेदान दर्शन की इकहत्तरवी कक्षा वेदान दर्शन के तृतीय अध्याय के दूसरे पाठ को हम देख रहे हैं पीछे परमात्मा के संदर्भ में विभिन्न अवस्थाओं का जो आक्षेप था उसका समाधान किया गया कि जैसे मनुष्य में सुषुप्ति स्वप्न इत्यादि अवस्थाएं होती हैं तो परमात्मा में भी होती होंगी क्योंकि परमात्मा आत्मा में रहता है तो उसका प्रभाव परमात्मा पे भी आता होगा ऐसा जो आक्षेप था तो उनका कि ऐसा नहीं है ऐसा होगा तो परस्पर विरुद्ध धर्म परमात्मा में एक समय में माने जाने मानने पड़ेंगे जो कि उचित नहीं है इस पर पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं परमात्मा का अलग शरीर भी कहा गया है उसने बहुत सारे प्रमाण दिए तो जीवात्माओं के शरीर से भिन्न शरीर भी कहा गया है तो अब भिन्न शरीर है तो फिर तो परमात्मा की भी वैसी ही अवस्थाएं हो सकती हैं आत्मा ही परमात्मा का शरीर होता तब तो भिन्न भिन्न अवस्थाएं परमात्मा में आने का आक्षेप दोष हो सकता था उसका अलग से भी शरीर कहा गया है तो उसके उत्तर में सिद्धांति ने कहा कि ये अलग से शरीर भी कहा गया है लेकिन परमात्मा का जैसा वर्णन है वो तो अंदर बाहर चर अचर सबके अंदर विद्यमान है बाहर भी है अंदर भी है जड़ में भी है चेतन में भी है तो चूंकि दोनों जगह वर्णन मिल रहा है तो आप जो एक तरफ वर्णन कहके कह रहे हो कि परमात्मा के शरीर आदि बताए गए हैं तो वो तो केवल एक ही पक्ष है मात्र उतना ही नहीं कहा गया मात्र उतना कहा गया होता तो फिर भी हम संभावना कर सकते थे कि परमात्मा का भी शरीर है और फिर उसमें भी स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाएं मानने की बात आगे बढ़ सकती थी लेकिन वो तो दोनों तरफ है तो इत्यादि जो बात हुई और परमात्मा को फिर कहा कि वो तो रूप रहित है और इस प्रकार से किस तरह से रूप रहते तो जैसे प्रकाश होता है वस्तुओं के समान रूप वाला नहीं होता वो इस तरह से परमात्मा भी और उसके लिए विभिन्न प्रमाणों को भी प्रस्तुत किया गया कि परमात्मा और जो शास्त्र में परमात्मा को सूर्य आदि के समान वर्णन कर दिया गया है आदित्य वर्णम सूर्य आदि में जो रहता है वो तो उसके लिए कहा गया कि ये तो केवल कथन मात्र है उसके उपमा दी गई है केवल उस जैसा है वही है इस तरह से वहां नहीं लेना चाहिए तो पिछले पाठ में से को पूछना है तो पूछ सकते हैं ओम ओम जी चौदहवें सूत्र के भाष्य में आचार्य बल्कि चौदहवा सूत्र को भी ले सकते हैं अरूपवदेव ही तत्प्रधान यहां भाषिकार्थ तत्प्रधान अर्थात तस्पत्व से प्राधान्या ऐसे कहा जी ये सामान्य रूप से परमात्मा का अरूपवत सिद्ध करने जा रहे हैं और हेतु भी अरूपवत्वस्य प्राधान्यात उसी को ही हेतु एक तरह से बना के दे रहे हैं ये कैसे हाँ, तो सूत्र में जो है अरूपवध एव ये तो इनकी प्रतिज्ञा है कि परमात्मा रूपवान और अरूपवान दोनों तरह से जब शास्त्रों में कहा जा रहा है तो वो अरूपवान ही है ये तो इनकी प्रतिज्ञा होगी क्यों ऐसा निर्णय निकाल लिया उन्होंने तो उसके लिए हेतु है तत्प्रधान ये जो अरूपवान वाले वचन हैं शास्त्र में ये प्रधान कथन है अरूपवान वाले और जो रूपवान वाले कथन है वो अप्रधान है क्यों अप्रधान है क्योंकि वो आलंकारिक वर्णन है अब सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्र पाप हजार सिर हैं हजार आंखें हैं अब जो ये रूप वाले वर्णन भी किए गए इनमें भी अगर देखेंगे तो परस्पर विरुद्धता दिखेगी अगर इसको प्रधान मान लें तो एक तरफ सूर्य और चंद्र को उसकी आंखें बताया गया है और एक तरफ कहा गया है कि सह सहसाक्ष उसके हजार आंखें हैं तो दो आंखें हैं या हजार आंखें हैं परस्पर विरुद्ध कथन होगा और भी भूमि किसको कहा गया पैर कहा गया कभी कुछ कहा गया कभी कुछ कहा गया इसमें भी तो भिन्नता है तो इससे हमें पता लगता है ये परस्पर विरुद्ध कथन तो हो नहीं सकते हैं तो सब संगत ही दिख विरुद्ध रहे हैं इसलिए विरुद्ध दिख रहे हैं क्योंकि हम इसका अभिदा से अर्थ जब लेंगे इसको प्रधान मानेंगे तो विरुद्ध लगेंगे ये और अगर इसको उपमान और केवल लाक्षणिक मानेंगे बस कह दिया है कि भूमि परमात्मा का पैर है द्विलोक परमात्मा का सिर है अंतरिक्ष परमात्मा का वह दुष्ट जैसा है बस केवल एक सा थोड़ा सा संकेत किया और कुछ नहीं है ये तो शरीर के रूप में है ही नहीं तो इन सब वर्णनों से और इनके परस्पर की प्रधानता से माने तो परस्पर संगति भी नहीं लग सकती परस्पर विरोध आ रहा है इससे हमें पता लगता है कि यह वास्तविक कथन नहीं है यह आलंकारिक कथन है तात्विक कथन नहीं है तथ्य तो बताया जा रहा है कुछ जो कथन किया जा रहा है वो अपनी जगह है तो परमात्मा में भी ये शक्ति होती है परमात्मा का भी आधार होता है परमात्मा भी जैसे पैर वाला ऐसे शरीर वाला तो है ही नहीं जब एक तरफ कह दिया अकायम सपर येगा शुक्रम अकायम वो शरीर होता ही नहीं है उसके एक तरफ ये कह दिया गया दूसरी तरफ सहस्त्र और सहस्त्राक्ष और सहस्त्रपात कहा जा रहा है ये परस्पर विरुद्ध कथन है सीधे सीधे अगर अभिधा में लेंगे तो विरुद्ध कथन है तो जितने भी रूप वाले उदाहरण दिए गए उनमें भी परस्पर तालमेल नहीं है अगर अभिधा से लें प्रधान अर्थ लें।, लें लेकिन गलत हो नहीं सकते ये शास्त्र के वचन है वेद के वचन है तो पता लगता है कि लाक्षणिक है कुछ सांकेतिक भाषा में कहा जा रहा है उपमा से कहा जा रहा है आलंकारिक कथन है और चूंकि ये आलंकारिक कथन है इसलिए ये अप्रधान कथन है गौण कथन है तो भले ही हमारे को परमात्मा के रूपवान और अरूपवान दोनों रूप दिखाई दे रहे हो तो जो कथन प्रधान है वो परमात्मा का स्वरूप माना जाएगा और वो है अरूपवान रूपवान नहीं है उनमें परस्पर संगति भी है हाँ। इसलिए यह हेतु बन गया तत्प्रधानत्व उन वचनों के प्रधान होने से उन वचनों में कहा गया अरूप ये उसका वास्तविक स्वरूप है हाँ जी, ये जो प्रधानत्वा ये हेतु दिया है ये इन वचनों की हाँ ये पता चल रहा है कि जो उन वाक्यों जो शरीर संबंधी उन वाक्यों की तो अप्रधानता सिद्ध हुई परंतु ये जो अप्रधान इसकी इन, इन वाक्यों की प्रधानता है ये तो सिद्ध नहीं हुए ना ये तो साध्य है तो साध्य आप सकते हैं नहीं उसको इस रूप में तो हम मान ही सकते हैं दो हमारे सामने थे दो हमारे सामने थे दोनों में से एक तो कोई है वैसे तो दोनों ही होने चाहिए क्योंकि दोनों ही तरह के शास्त्र के वचन मिल रहे हैं दोनों ही होना चाहिए यहां यह नहीं है कि हो सकता है ये ठीक हो हो सकता है ये ठीक हो सकता है दोनों ही गलत भी हो एक गलत हो दूसरा भी गलत हो और दोनों भी गलत हो सकते हैं एक ही गलत है तो इसका यह मतलब नहीं कि दूसरा भी सही ही हो गलत भी हो सकता है <clears throat> लेकिन यहां चूंकि दोनों वाक्य शास्त्र के हैं इसलिए सत्य तो है दोनों गलत तो नहीं है अब जिसमें एक का हमें पक्का पता लग गया है कि ये तो अलंकारिक कथन है अप्रधान कथन है तो अब दूसरे से जो आ रहा है वो ठीक माना जाएगा इतने से भी हम निर्णय निकाल सकते हैं और जो दूसरा है अरूप वाला अरूप वाले जितने भी वचन मिल रहे हैं उनमें परस्पर विरोध नहीं है वो घट सकता है इनमें तो परस्पर विरुद्धता दिख रही है अभिधा से अर्थ लेंगे तो, तो इससे प्रधान जिनको कहा जा रहा है उन वचनों की प्रधानता इस बात से भी सिद्ध होती है इसकी पुष्टि भी होती है जब अकायम कह दिया गया वहां एकदम स्पष्ट है यहां कहा गया अशब्दम अरूपम इत्यादि जो वचन आ गए इन सब में विरोध नहीं है ये परस्पर संगत है तो स्वतंत्र रूप से भी और परिशेष न्याय से भी दोनों ही तरह से इनकी प्रधानता हम स्वीकार कर सकते उसमें संदेह नहीं होता है धन्यवाद और किसी को तो आगे देखेंगे ये जो सारा है ये इसीलिए तो मीमांसा कहा जाता है ये ये भी तो उत्तर मीमांसा है अब वैसे कोई सिद्धांत की दृष्टि से देखे भी इसको पढ़ने के बाद भी हमें ये पता लगा कि परमात्मा निराकार है अरूपवान है वह तो जानते ही थे हम पहले से इसको पढ़ के क्या हुआ हाँ कुछ नई बातें भी पता लगती है लेकिन बोले ऐसी ऐसी बातें आती हैं जो वो तो हम जानते ही थे वो तो निष्कर्ष रूप में जानते थे लेकिन जिसने वैसे ही जान रखा है ये परमात्मा निराकार है और उसके सामने इस तरह के वचन कोई रख दे, देखो परमात्मा का आकार भी बता रखा है शरीर भी बता रखा है और प्रमाण दे दिए शास्त्र के अब क्या करेगा वो तो ये समाधान यानी समझ पूर्वक हमने माना है शास्त्र के वचनों को ठीक तरह समझ के हमने माना है तो अब तो संदेह नहीं पैदा होगा हमारे नहीं तो बिना इस विवेचना के किसी ने किया है तो उसके मन में संदेह पैदा हो जाएगा कोई भी खड़ा कर देगा संदेह उसके और वो अपने आप को सत्याग्राही भी कहता है नहीं शास्त्र का प्रमाण हो तो मानूंगा वो शास्त्र का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया कि लो देखो ये शरीर है इसके अब क्या करेगा वो तो हमारे अंदर विचलन ना आए निश्चय रहे इसके लिए विवेचना की जाती है मीमांसा की जाती है कि जहां जहां संदिग्ध स्थल हमारे प्रतीत हो रहे हैं उनका हमारे को समाधान आना चाहिए अपनी दृढ़ता के लिए इसलिए उन्हीं बातों को बार बार किया जाता है यहाँ पर तरह तरह से तरह तरह से जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं पूर्व पक्षी के द्वारा रखे जा सकते हैं वो किए जाते हैं दर्शनों की सब जगह यही शैली है एक सीधा उपदेश होता है एक दर्शनों वाला शैली दर्शनों की शैली में यही तो विशेषता है वो वर्णन भी करते हैं उसके साथ साथ पूर्व पक्षी की तरफ से भी प्रश्न उठाते रहते हैं फिर समाधान करते हैं विचित्र विचित्र प्रश्न उठा देते हैं हमें भले ही बेतुके लगते हो लेकिन किसी के मन में आ जाता हो तो इन सब को करते करते एक तो मीमांसा विवेचना की हमारी क्षमता भी बढ़ जाती है ये विषय भी स्पष्ट हो जाते हैं और इस तरह का कोई आक्षेप करे इस तरह का कोई प्रश्न उठे या हमारे ही मन में आ जाए हमने मान रखा है लेकिन फिर कोई वचन आ जाए तो फिर संदेह उत्पन्न हो जाता है उद्वैत है अद्वैत है यही चलता रहता है आत्मा परमात्मा एक है अलग है अब देख लीजिए दशकों तक पढ़ते पढ़ाते हुए भी यही रहता है संदेह बना रहता है कि ऐसा करें ऐसा करें ये वचन तो ये कह रहा है ये वचन तो ये कह रहा है तो निर्णय की कोई प्रक्रिया तो होनी चाहिए वही दर्शन शास्त्रों इन में इनमें बताइए खासतौर से मीमांसा में इन संदिग्ध स्थलों पर कैसे हम निर्णय कर सकते हैं उसके आधार मिल जाते हैं हमें संकेत मिल जाते हैं और फिर नई जगह पर भी उनमें से कोई ना कोई किसी तरह से हमारे को अलग हाँ इस तरह से निर्णय होगा उसमें कम से कम जिन्होंने इन प्रक्रियाओं को समझ रखा है कि हाँ ये उचित ढंग से लिए गए हैं निर्णय तो कम से कम हम तो संतुष्ट हो ही जाते हैं अपने आप में दूसरे संतुष्ट हो ना ये फिर भी आवश्यक नहीं होता है दूसरे की वो पृष्ठभूमि ही नहीं है उन बातों को समझता ही नहीं हमने कह तो दिया कि ये ऐसा है वो प्रधान प्रधान ही नहीं समझता है मान लो वो नहीं मैं तो इसको भी तो प्रधान कह सकते हैं ये तो चलो सरल उदाहरण है फिर भी समझा सकते हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो दूसरा समझने की स्थिति में ही नहीं है मन, मानेगा ही नहीं तो कम से कम हम सिद्धांतों के प्रति दृढ़ हो सके निश्चय हो सके सारे आलोडन विलोडन से कि तब हमारे को हम खुद ही डुल करके हमने सारा जांच पड़ताल कर लिए तो दूसरा फिर डिगा नहीं सकता हिला नहीं सकता हम अपनी जगह निश्चित है और कहीं भी ऐसा लगेगा कि ये कोई वाक्य आ गया नहीं इसका तात्पर्य कुछ ना कुछ और होना चाहिए हमें नहीं समझ में आ रहा है लेकिन फिर भी दिखते नहीं है वहां पर नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता परमात्मा साकार हो ही नहीं सकता कभी ऐसा वचन आ भी जाए तो या तो हम अपनी गुहा से कुछ ना कुछ समाधान निकाल लेंगे क्योंकि तो मस्तिष्क ऐसा बन जाता है इन शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते समाधान हमारा सूझ ही जाएगा वहां को थोड़ा जोर देंगे विचार करेंगे समय देंगे एकांत में जाएंगे विचार करेंगे शास्त्रों को पढ़ेंगे आगे पीछे का अपने को समाधान आ जाएगा और नहीं भी आएगा तो भी यानी ये ऐसा तो नहीं है इससे रूपवान तो नहीं है परमात्मा ये पक्का हो जाता है ऐसे ही परमात्मा से संबंधित अन्य बातों के लिए भी लगा सकते हैं तो ये मीमांसा ही है मीमांसा का भी मीमांसा का विषय ही ये होता है विवेचना करना सोच समझ के जांच पड़ताल करके उसको स्वीकार करना तो आगे का पाठ देखेंगे हम वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय के दूसरे पाठ को देख रहे हैं और इसमें हमने पिछली कक्षा में 19वें सूत्र तक देखा था और 19वें सूत्र में उन्होंने जल के समान जो उदाहरण दिया था अम्बुवत अक्रहनातु। पूर्व पक्षी का कहना था कि परमात्मा सूर्य आदि के समान है तो प्रतिबिंब में जैसे सूर्य आदि छोटे बड़े हो जाते हैं ऐसे परमात्मा भी छोटा बड़ा हो जाएगा उसका उत्तर दिया गया और उसी का उत्तर और आगे भी दिया जाएगा तो आप लोगों को इस विषय में क्या है कि अगर जल यहां जल है या दर्पण ले लीजिए वो यदि बड़ा है तो सूर्य भी बड़ा दिखता है और वो यदि छोटा है तो सूर्य भी छोटा दिखता है विचार है। सूर्य जितना है उतना ही दिखेगा या तो छोटा बड़ा हो जाएगा दोनों तरह से बोल रहे हैं आप में से कुछ बोल रहे हैं मान लो हम समुद्र में सूर्य को देखें और आना सागर में सूर्य को देखें उतना ही दिखेगा तो छोटे बड़े का तो अंतर नहीं आया अच्छा चलो मान लो एक थाली में देख रहे हैं हम या एक टब में देख रहे हैं बड़ा टब है उसमें देख रहे हैं फिर थाली में देखा और फिर गिलास में देखा तो वहां कैसा लगेगा अच्छा और कोई बुलबुला होता है साबुन के बुलबुले होते छोटा बुलबुला हो कोई बिल्कुल छोटा वाला उसमें सूर्य दिखता है उसमें भी दिखता है नच्चा इस तरह की स्थिति हो कौन ऐसा बन रहा हो तो ऐसे पानी के उसमें छोटे से में भी दिखेगा ना उसमें कैसा दिखता है छोटा है बड़ा उसमें भी दिख जाता है पूरा दिख जाता है ऐसा नहीं कि वो बड़ा है और बुलबुला इतना छोटा सा वैसे तो इतना बड़ा दिख रहा है हमारे को सूर्य और वो छोटा सा बुलबुला है तो वो उसमें सूर्य तो फिर तो दिखना ही नहीं चाहिए यानी वो तो पूरा ही उसके बड़ा हो गया ना वो तो पूरा का पूरा लेकिन उसमें भी हमारे को घेरा गोल दिख जाता है ना तो उन जगहों पे जहां ये उसके आकार से छोटे होते हैं कुछ जगहों पे वहां उन जल के या ऐसे प्रतिबिंब जिसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है उसके छोटा होने पर वो छोटा दिख जाता है जैसे कि आप लोग वहां किले में भी देखा आप लोगों ने वो जो किले में वो छोटे छोटे कांच लगा करके रखते हैं तो एक तो पूरी छत पर बड़ा कांच हो और उसमें हम अपने को देखते हैं तो कितने दिखेंगे हम हम बड़े दिखेंगे और वहां वो छोटे छोटे इतने छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे कांच लगा के रखते हैं उसमें भी हम पूरे दिखते हैं लेकिन छोटे दिखते हैं तो छोटे हो गए ना हम काच के उससे ऐसे सूर्य का भी है उसमें दीपक जला करके करते हैं एक दीपक जलाते हैं और ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों या हजारों दीपक जला दिए गए हों वहां पर चारों तरफ हमारे दीपक ही दीपक दिखते हैं वो छोटे छोटे दिखते हैं इतने अंश में यहां पर अम्बुवत जो छोटा बड़े की बात है तो उसके लिए सिद्धांति ने कहा कि ये तो वृद्धि ह्रास जो है वो सूर्य के बिंब के होते हैं ब्रह्म के ये तो सूर्य के छोटा बड़ा नहीं होता वो तो वैसा का वैसा ही रहता है बिंब की बात है चलो बिंब तो छोटा बड़ा हो जाता है ठीक है तो यहां जो उपमा दी गई है वो आंशिक रूप से दी गई है जो परमात्मा को सूर्य के समान कहा गया केवल प्रकाश के समान वो आंशिक रूप से ही होते हैं दृष्टांत हमेशा आंशिक रूप से ही लगता है अब और आगे का विषय देखते हैं बीसवा सूत्र तच ये जो वर्णन किया गया ये जो प्रतिबिंब आदि का उसके संदर्भ में वृद्धि ह्रास भाकत्वम अंतर्भावात्मंजस्या एवं कह रहे एवं वृद्धि ह्रास भागत्वम ये जो वृद्धि ह्रास का भागित्व होना है वृद्धि ह्रास से युक्त होना है सूर्य का जैसे वृद्धि छोटा बड़ा होना है ये जो कथन है ये जो होना होता है ये कब होता है अंतर भावात, अंतर भाव से होता है अगर कोई चीज उसके अंदर रह रही है तो छोटा बड़ा आ सकता है अंदर कोई चीज रह रही है तो किसी के छोटे बड़े होने से वो भी छोटा बड़ा हो सकता है और उभय सामंजस्यात और यदि वो दोनों में सामंजस्य हो एक कारण कार्य का संबंध है आपस में अब अभी, अभी, अभी, अभी का संबंध है वहां तो फिर भी घट जाएगा लेकिन परमात्मा पे वो नहीं घट सकता क्योंकि परमात्मा केवल अंतर्भावित नहीं है उसमें जो चीज अंतर्भावित है उसके लिए तो हो सकता है जो उसी में है लेकिन जो बाहर भी है उसके लिए ये बातें नहीं घट सकती भाष्य में देखिए इत्तम वृद्धि ह्रास भागित्व सूत्र में जो वृद्धि हिरास भागत्वम है इस भागत्व को इन्होंने भागित्व करके खोल दिए वृद्धि हिरास भागित्व का क्या मतलब है कि वृद्धि और ह्रास का भाग बन जाना यानी वृद्धि और ह्रास से युक्त तो हो जाना व निंदा का भागी बन गया ऐसा बोलते हैं प्रशंसा का भागी बन गया ऐसा भागी का मतलब युक्त तो हो गया तो वृद्धि और ह्रास का भागित्व होने का मतलब है वृद्धि ह्रास से युक्त हो जाए वृद्धि हो जाएगी या ह्रास हो जाएगा ये तो वृद्धि ह्रास भागित्व इसी को इन्होंने आगे खोला प्रसार संकोच भागित्व प्रसार मतलब फैलना ये वृद्धि का हो गया और ह्रास का मतलब हो गया संकोच अब वृद्धि और ह्रास वैसा नहीं है जैसे पेड़ की वृद्धि हो जाती है इत्यादि यह वृद्धि और ह्रास का मतलब है प्रसार फैल जाना और संकोच हो जाना यही वृत्ति और राज है तो प्रचार प्रसार संकोच भागित्वम खलु अंतर अंतर्भावती ये तब होता है जब कोई वस्तु उसमें अंतर्भावित हो अंतर भावी तो, विद्यमान हो और खोल रहे यस्मिन यो अंतर्भवती तस्य प्रसारण संकोचाभ्याम सह सोपी प्रसरती संकोचित चीज जो जिसके अंदर रहता है वो उस वस्तु के प्रसार और संकोच से वो भी प्रसार और संकोच को प्राप्त हो सकता है अब जैसे कि हवा का उदाहरण ले लीजिए एक गुब्बारे में हवा भरी हुई है तो अगर गुब्बारा फैलेगा तो अगर गुब्बारे को फैलाएं तो वायु भी फैल जाएगी और संकुचित करें तो दब जाएगी थोड़े समय आ जाएगी इत्यादि संकोच और प्रसार का जैसे कि किसी थैले के अंदर या बोरी के अंदर रुई वगैरह कुछ मान लो रखी हुई है वो फैला हुआ है पूरा भरा हुआ है अगर उसको हमने दबाया संकुचित किया बोरी को तो अंदर की रोई भी संकुचित हो जाएगी इस तरह से कहना चाह रहे हैं जो जिसके अंदर होता है अगर संकोच प्रसार हो रहा है तो संकोच प्रसार नहीं हो रहा है तब तो वहां तो घटेगा नहीं कि बाल्टी है और उसमें लोहे की कंची या कांच की कंची रखी हुई है और बाल्टी को हम कितना भी पीस दो तो भी वो तो गोली तो जैसी कांच की गोली है वो तो वैसी की वैसी रहेगी वो एक अलग बात होगी लेकिन जहां पर संकोच और प्रसार होता है तो अंदर अगर है तब तो उस वस्तु के जिसके अंदर वो है उस वस्तु के संकोच और प्रसार से वो भी संकुचित और प्रसारित हो जाएगा हम ठैलों में और सूटकेस में कपड़े रखते हैं ये रखते हैं फिर उसको दबा दबू करके बंद कर देते हैं तो वो संकोच प्रसार ऐसा जब उसके अंदर होता है अंतर्भावी होता है यो अंतर भवती तस्य प्रसार संकोचाभ्याम सह सोपरती संकोचित यहाँ तक हो गया न च केवलम अंतरभाव एवं कारणम ये जो अंतरभाव वाला है अंदर होना मात्र यही कारण नहीं है और भी कारण होते हैं जिससे भी संकोच प्रसार हो सकता है किंतु तयो आधार आधेयो उभयो सामंजस्यम ये जो सूत्र में उभय सामंजस्याद उभय सामंजस्या ये हेतु दिया उसको भी ले रहे हैं कि उन दोनों में यदि आधार और आधे जो हैं एक आधार है और एक आधे है एक में दूसरी चीज है ये जिसके अंदर है वो तो आधार है और जो दूसरे के अंदर है वो आधे है आधार आधे संबंध तो इन दोनों के आधार आधे के दोनों के इसका सामंजस्य इस सामंजस्य को आगे खोल दिया इन्होंने सांगत्यम संगति इसी को आगे खोल दिया सवयव संबंध जिनमें आधार आधे होता है उन दोनों में ही सामंजस्य संगति या अवय संबंध होता है एक दूसरे का अवयव के रूप में तथा कृतवा जल से वृद्धि ह्रासाभ्याम सूर्य बिंब से वृद्धि ह्रासव न सूर्य से तो ऐसा मान करके ही जल में जो वृद्धि और ह्रास हो रहा है वो सूर्य के बिंब का हो रहा है न कि सूर्य का क्यों नहीं हो रहा है बिंब का क्यों हो रहा है सूर्य का क्यों नहीं हो रहा है तो जो इन्होंने पीछे बात की कि बिंब कहां पर है उस जल में है सूर्य जल में नहीं है अंदर बिंब है तो अब जल के छोटा बड़ा होने से बिंब भी छोटा बड़ा हो सकता है सूर्य नहीं होगा तो अंदर और आधार आधे भाव बिंब है आधे बिंब किस में पड़ रहा है जल में पड़ रहा है जल है आधार इन दोनों में आधार आधे भाव है लेकिन सूर्य में और जल में तो आधार आधे भाव नहीं है तो जिन में आधार आधे भाव है वहां भी घट सकता है अंदर है उसमें घट सकता है पर सूर्य तो यहां पर ऐसा है नहीं तो वास्तव में सूर्य का भी छोटा बड़ापन संकोच विचार नहीं होता जल के संकोच विचार विकास से आगे परमात्मा नस्तु वृद्धि ह्रास भागी प्रतिबिंब तो भी सूर्य के संदर्भ में जो बात थी वृति और ह्रास वो तो चलो हो सकता है कम से कम प्रतिबिंब के रूप में तो हो सकता है वास्तव में नहीं होता है लेकिन परमात्मा का वृति ह्रास तो प्रतिबिंब के रूप में भी नहीं हो सकता है क्यों यतस्तस्य अमूर्तस्य अनंतस्य अल्पे परिच्छिन्ने वस्तु न अंतर्भाव परिवेष्टनम व कल्पय तो पहली बात तो कहा वो अमूर्त है प्रतिबिंब तो मूर्त का ही होगा तो परमात्मा का तो प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता है तो उसका छोटा बड़ापन संभव ही नहीं है दूसरी बात प्रतिबिंब किसका होता है प्रतिबिंब के समय वो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं दूर दूर होती हैं सूर्य का प्रतिबिंब जल में है तो जल सूर्य में नहीं है अभी वो अलग अलग है दर्पण में हमारा प्रतिबिंब आता है तो हम अलग है और दर्पण अलग है प्रतिबिंब तब पड़ता है तो परमात्मा का तो उस ढंग से भी प्रतिबिंब नहीं हो सकता क्योंकि वो सर्वव्यापक है अनंत है देश की दृष्टि से अनंत है एक देश में होता तो फिर भी कोई संभावना कर सकता था तो वो अमूर्त है और अनंत है देश की दृष्टि से इसलिए उसका तो प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता संभव ही नहीं है तो यतस्त अमूर्त्य अनंत्य अमूर्त और अनंत है इसका अल्पे परिच्छिन्न अल्प या परिच्छिन्न जो वस्तु है उसमें न अंतर्भाव न तो अंतर्भाव हो सकता परिवेष्टनम उसको आवरित नहीं कर सकती व कल्पित शक इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कई जने इसी तरह से कहते हैं जो जो अद्वैत वाले भी इस बात को प्रतिबिंब के ढंग से कहते हैं कि वो परमात्मा ये जो अलग अलग हैं इसमें अलग अलग चीजों का प्रतिबिंब के रूप में भी देखते हैं जैसे कि दर्पण कोई प्रकाश का गोला एक है और बहुत सारे यदि दर्पण रख दिए जाएं तो उसमें अलग अलग सब दिखते हैं यहां भी और वहां भी और वहां भी ऐसे ही परमात्मा या चेतन तत्व तो एक ही है लेकिन अंतःकरणों में अलग अलग प्रतिबिंब पड़ रहे हैं इसलिए वो अलग अलग प्रतीत हो रहा है है एक ही आत्मा जीवात्मा अलग अलग नहीं है अद्वैत की सिद्धि के लिए यह प्रतिबिंब वाली बात भी कही जाती है तो उसका समाधान भी यही है कि प्रतिबिंब वाला दृष्टान्त यहां घटता ही नहीं है अब वहां ये बात नहीं लगाएंगे कि दृष्टान्त के तो सारे धर्म घटते ही नहीं है वे सारे थोड़ा घटा रहे हैं जो मुख्य धर्म है प्रतिबिंब शब्द आप बोल रहे हो तो प्रतिबिंब वाला जो धर्म है प्रतिबिंब किस में होता है वो तो घटना ही चाहिए यहां पर वो घटता ही नहीं है तो परमात्मा का तो प्रतिबिंब में नहीं हो सकता इसलिए परमात्मा का वृद्धि और ह्रास भी नहीं होगा आगे तो परमात्मा को ऐसा क्यों नहीं कर सकते वो चूंकि अनंत है उसकी पुष्टि में प्रमाण दे रहे है तदंतर सर्वस्थ तदु सर्वस्या बाह्यता अंतरस्य, सर्वस्य, सर्वस्य, सर्वस्य, अंतरस्य सबके अंदर भी है और सबके बाहर से भी है बाहर भी विद्यमान है तो ऐसा ऐसी वस्तु का तो प्रतिबिंब हो नहीं सकता आगे कथम ही स्व बाह्य से महत्व वस्तुन स्वस्म अंतर्भाव परिवेशनम संवेषनम व कर्त कशित समर्थो भवे तो प्रश्न कर रहे हैं उसमें पूर्व पक्षी पे कि कथम ही स्वतो भाइय से अभी महत्व वस्तु अपने से बाहर वस्तु बड़ी वस्तु का भी किसी में अंतर्भाव परिवेष्टन समवेष्टन करने में कोई समर्थ हो सकता है जो जल है वो जल परमात्मा को अपने में कैसे समावेशित कर सकता है जबकि परमात्मा उससे भी बाहर है तो परमात्मा का सूर्य के समान प्रतिबिंब हो नहीं सकता वो उसमें समाविष्ट नहीं कर सकता जो सर्वव्यापक है उसको एक कोई एक देशी वस्तु अपने में समाविष्ट नहीं कर सकती न चाह अन्य परमात्मा न सामंजस्यम सांगत्यम सावय संबंध के निचित अपी सह अस्थि और दूसरी जो बात थी इन्होंने उभय सामंजस्यात वाली उसके लिए कह रहे हैं कि उस अनंत परमात्मा का किसी के साथ में सामंजस्य कैसा सामंजस्य सांगत्य कैसा सांगत्य साव संबंध नहीं हो सकता नहीं है यूं सामंजस्य जीवात्मा के साथ में है परमात्मा का वो अलग दृष्टि है प्रकृति के साथ परमात्मा का सामंजस्य है परमात्मा प्रकृति को इस ढंग से बनाता है लेकिन यहां सामंजस्य का मतलब सवयव संबंध की दृष्टि से है तो वो नहीं हो सकता तत् विलक्षणत्वात् अपरिमित्वाची वो विलक्षण है वो खुद सवयव नहीं है किसी का अवयव बन नहीं सकता है विलक्षणता है और अपरिमित होने से वय वस्तु तो जिस अवयव है वो तो हमेशा परिमित ही होगी उस वस्तु के अंतर्गत है तो उस वस्तु से तो वो छोटी ही होगी किसी का अवयव है तो जिसका अवय है वो उस वस्तु से वो छोटा ही होगा वो परिमित हो जाएगा तो परमात्मा चूंकि अपरिमित है इसलिए वो किसी का भी अवयव नहीं हो सकता तस्मात परमात्मा नीतु वृद्धि हिरास हो कथनचित अपना तो परमात्मा में तो किसी भी तरह से वृद्धि ह्रास नहीं हो सकते न तो स्वरूपता और न ही प्रतिबिंब की तरह से इसकी पुष्टि में और शास्त्रों के प्रमाण भी दे रहे हैं तो उसके लिए इक्कीसवां सूत्र अगला कहा दर्शन आज में देखा जाने से श्रुति में भी इसका वर्णन मिलता है कह रहे हैं च च्रुति ही इतम एवं श्रुति भी ऐसा ही कहती है <coughs> सूर्यो यथा सर्वलोकस से चक्ष न लिप्यते चाक्षुषर बाह्य दोषय कि सूर्य जैसे सब लोगों का चक्षु है सूर्यो यथा सर्वलोकस से चक्षु सारे संसार का वो चक्षु है लेकिन फिर भी न लिप्यते चाक्षुषर बाह्य दोष नेत्र से संबंधी जो बाह्य दोष होते हैं नेत्रों में जो रोग आ जाता है उससे परमा उससे ये सूर्य ग्रसित नहीं होता लिप्त नहीं होता अब सूर्य सबका चक्षु कैसे है क्योंकि जिससे हम देखते हैं चष्टे अनेना जिससे हम देखते हैं जिस जो देखने का साधन है इस रूप में दर्शन वाथ्षें वाथ्षें में भी उसी तरह से वर्णन है जिससे हम ये करते हैं तो जिससे देखा जाता है जो देखने का साधन है अब इस दृष्टि से देखेंगे तो सूर्य देखने का साधन है हमारा कोई भी प्रकाश देखने का साधन है इसलिए उसको सबका चक्षु कह दिया गया सूर्य यथा सर्वलोकस चक्षु लेकिन फिर भी नेत्रों के जो हमारे अपने अपने व्यक्तिगत नेत्र गोलक हैं उसके दोषों से वो लिप्त नहीं होता जी ये तो दृष्टांत दिया गया वास्तव में परमात्मा को बताना चाहते हैं दाष्टान्त अगली पंक्ति में कहा एकस्त तथा सर्व भूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे तो एक ही सब भूतों का अंतरात्मा है सब भूतों में सब प्राणियों के अंदर रहने वाला है वो एक ही है और वो लोक के जो बाह्य दुख है लोक के जो दुख है बाह्य दुख है उससे वो लिप्त नहीं होता है उससे वो प्रभावित नहीं होता है तो दुख का खासतौर से इसलिए दिया कि सुख से परमात्मा लिप्त तो हो जाता है युक्त तो हो जाता है तो वो तो कहते हैं ठीक है आनंद स्वरूप है सुख में तो क्या है लेकिन नक वो परमात्मा तो कहीं से न्यून नहीं है उसको दुख नहीं होता है तो हम दुखी होते हैं और परमात्मा भी दुखी हो जाए वो कभी भी लिप्त नहीं होता है हमारे दुख से दुखी नहीं होता है तो वो कई बार ये भी हमारी मानवता और उस सब हमारी मानवीयता क्या होती है कई बार हम ये सोचते हैं ना दूसरे के दुख में दुखी होना मानवीयता है अमानवीयता है मानवीयता है जो सहृदय होते हैं वो दूसरे के दुख में दुखी होते हैं वो ये तो अच्छा गुण माना जाता है मनुष्य में कौन मना करेगा इसको और जो जितना अधिक दूसरे के दुख में दुखी होता है वो उतना उसका निकट माना जाता है प्रिय माना जाता है हम भी ऐसे ही समझते हैं दुख हमारे दुख में और सुख में तो सभी साथ में रह ही लेते हैं लेकिन जो हमारी आपत्ति में भी साथ में रहता है दुख में भी साथ में रहता है हमारे दुख से दुखी होता है वो हमारा है सहृदय व्यक्ति है दया भाव है उसके मन में निष्ठुर नहीं है वो मृदु है अंदर से और जो कठोर हृदय होते हैं वो दूसरे के दुख से दुखी नहीं होते प्रभावित नहीं होते हैं निष्ठुर होते हैं वो ठीक है और परमात्मा ऐसा है देखो एकस तथा सर्वभूतान्तर आत्मा न लिप्यते लोक दुखे न भाई तो इसमें हम लोक में इस तरह की बातें करते हैं और परमात्मा जैसा हमारे को बनना है तो साधकों को कैसा बनना चाहिए अब ये बोलने लग जाए तो लोग क्या कहेंगे एकाई की साधना है जो मानवीयता को भी छोड़ देती है फिर आप क्या मानव हुआ है? क्या आपका हृदय हुआ तो आप दुखी नहीं हो सकते दूसरे के दुख में तो फिर ये क्या हुआ पत्थर बना दिया आपके हृदय को तो इसको दूसरे ढंग से देखिए दुखी होने का क्या मतलब है दूसरे के दुख में दुखी होना असंवेदनशीलता है तो दुखी होकर के हम बस दुखी होते रहते हैं कुछ करते भी हैं हम उसकी सहायता करते हैं अगर ये बाद वाला भाग नहीं हो तो <laughs> कैसा होगा बताओ हम दुखी तो हो रहे हैं दूसरे को देख कर <laughs> हम रो रहे हैं हम खुद रोने लग गए और हम सहायता नहीं कर पा रहे हैं उसकी तो क्या होगा वो क्या सोचेगा सामने वाला <laughs> वो क्या सोचेगा बताओ वो हर बार बोले उसको दो दुखी हो वो दो रोने लग जाता है वो बीमार हो गया वो रोने लग जाता है करता कुछ नहीं है तो ऐसा रोना ऐसा दुखी होना हमारे को अपेक्षित नहीं है हम उसको व्यर्थ समझेंगे यही रोता रहता है केवल फिर हम कहते हैं कि कौन से आंसू बहुत बहता ये घड़ियाली आंसू बहाता है घड़ियाल के होते हैं ना आंसू ऊपर ऊपर से आंसू आते हैं अंदर से कुछ नहीं कुछ कर तो रहा ही नहीं है हमारे लिए तो जब हम किसी को ये कहते हैं कि ये दुखी हो रहा है हमारे दुख में तो उसके साथ ये बात जुड़ी भी है कि वो हमारी सहायता करता है और एक दूसरा व्यक्ति ऐसा हो जो यूं तो दुखी नहीं हो रहा है हमारे दुख से वो आंसू नहीं कर रहा है रो नहीं रहा है हमारे दुख दुख में लेकिन हमारी सहायता पूरी कर रहा है जितना कर सकता है वो कर रहा है तो क्या हम यू कहेंगे कि ये मेरे दुख में दुखी नहीं हो रहा है तो संवेदना है उसमें सहायता कर रहा है और वही अपेक्षित होता है दुख में दुखी होने के साथ में सहायता तो जुड़ी हुई है नहीं तो नहीं अपने कई बार जिन घरों में मृत्यु हो जाती है वहां ये बात देखी होगी कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे को तो रोना आ रहा है हमारे तो हो गए अब जो दूसरे आएंगे वो हमारे को कुछ हिम्मत थे वो भी रोने लग जाएंगे तो क्या होगा मान लो घर परिवार में हो अब कोई बात हो गई एक रो रहा है <laughs> दूसरे को बताया वो भी रोने लग गया और सारे रोने लग गए इससे समस्या का तो समाधान नहीं होता है कुछ बिना नहीं, वो भी है लेकिन हम क्या चाहते हैं उस समय हम परिवार में क्या चाहते हैं हम भले ही रो रहे हैं कुछ और भी रो रहे हैं लेकिन नहीं कोई व्यक्ति होना चाहिए जो रोए नहीं और इस समस्या से समाधान की स्थिति बनाए विचलित नहीं हो अभी तो रोने लग जाएंगे तो फिर करेगा कौन हाथ पैर खड़े कर दिए रोने वाले ने तो नहीं कोई होना चाहिए जो रोए नहीं उससे रोने वालों का रोना रुकता है तब तो वो उस स्थिति से पार जाते हैं यानी सहायता अपेक्षित होती है तो ऐसा ही परमात्मा के लिए देखना चाहिए ऐसा ही साधकों योगियों के लिए भी देखना चाहिए वो हो सकता है बाहर से कुछ भी नहीं हो रहे हो उनकी साधना ही ऐसी है सातना का ही स्वरूप है ऐसा ही तो ऐसा तो बनना ही है उन्होंने तो प्रयास करके ऐसा अपने को बनाया है तो पहले वो भी संवेदनशील होते थे पहले वो भी हर किसी को देख करके आंसू टपका देते थे अब नहीं टपकाते मान लो अब चिल्लाते नहीं है रोते नहीं है लेकिन प्रयत्नशील है तो परमात्मा भी इस तरह से दुखी नहीं होता है क्योंकि वो ज्ञानवान है और जो सहायता कर सकता है वो कर देता है सहायता तो वो कर ही रहा है हमारी सहायता से हमारे पृथक होता है ये नहीं है तो परमात्मा क्या है कि एकस तथा से वो लिप्त नहीं होता है हम कितने भी दुखी हो जाए यानी तो बहुत सी कविताएं भी बनती रहती हैं और परेशान भी होते हैं कि परमात्मा मेरे को इतने कष्ट दिए तेरा हृदय नहीं पसीजता एक के बाद एक मेरे परिवार में कष्ट आए जा रहे हैं ये हो गया वो हो गया सारी आपत्तियां मेरे ही ऊपर डाल दी हैं, मेरे ही अंदर आ गई हैं, मैं ही ऐसा था कि सारा ही मेरे को कर दिया तो परमात्मा चूंकि उनको लगता है कोई सहायता नहीं आ रही है और तो लगता है कि परमात्मा का हृदय नहीं फसी जा परमात्मा दुखी नहीं होता है। आगे देखिए सर्वस्वशी सर्वस्व ईशान सर्वस्व अधिपति सन साधुना कर्मणा भूयान नो एव असाधुना कनियान ण्य का पीछे वाला कठोपनिषत का था तो सर्वस्वी सबका वशी है वश में करने वाला है वो सबको वश में रख लेता है और सर्वस्व ईशान है सबका स्वामी है सर्वस्य अधिपति सबका सबके ऊपर विराजमान है पतित्व है उसका स्वामित्व है इसके बाद भी सन साधुना कर्णा भूयान अच्छे कर्मों से वो बढ़ नहीं जाता भून नहीं हो जाता हमारे अच्छे कर्मों से वो नहीं बढ़ जाता हमारे कर्मों से हमारे अच्छे कर्मों से वो बढ़ नहीं जाता है और वो अपने कर्मों से भी नहीं बढ़ता है हमारे हृदयों में वो बढ़ता है हमारे ज्ञान में वो बढ़ता है हमारे मन में हमारे मन में उसके प्रतिभावना बनती है लेकिन अपने आप में वो नहीं बढ़ता है चाहे हमारा कितना भी हित करता हो वो बढ़ता नहीं है और हम उसके पुत्र या हम उसके मानने वाले या हम उसके भक्त कितना भी कुछ करें इससे वो बढ़ता नहीं है उसको कुछ अधिक मिल नहीं जाता है हम सोचें कि हम परमात्मा को बढ़ाएं भावनाएं भी आती है वचन भी मिलते हैं लेकिन उसका मतलब क्या है हम परमात्मा की आज्ञाओं को फैलाएं परमात्मा के भावों को लोगों तक फैलाएं परमात्मा का स्वरूप लोगों के हृदय में अधिक अधिक पहुंचे ये हम प्रयास करें ये इस रूप में बढ़ना है लेकिन अपने आप में परमात्मा बढ़ता नहीं है कोई कितना भी पुण्य कर्म कर ले क्योंकि वो केवल हमारे लिए और हम परमात्मा को कितने ही पुण्य कर्म अर्पित करते जाएं उसको कुछ नहीं बढ़ने वाला है तो न साधुना कर्मणा भुयान और नो नो एव असाधुना कनियान और हमारे गलत कार्यों से वो कोई छोटा नहीं हो जाता हम कुछ भी कर ले वैसे हम सोचते रहते हैं कि हम अगर गलत करेंगे ईश्वर को मानने वाले तो इससे ईश्वर की भी अप्रतिष्ठा होगी कि देखो उस ईश्वर के मानने वाले कैसे हैं ऐसे ईश्वर को क्या मानना जिसके मानने वाले ऐसे हैं इस रूप में लोक में अप्रतिष्ठा होती है लेकिन परमात्मा अपने आप में कुछ भी न्यून नहीं होता उसको कोई अंतर नहीं आता ये तो सब हम अपने लिए ही करते हैं तो परमात्मा को ध्यान में रखते हुए हम करें कि चलो परमात्मा को के लिए मैं कुछ कर दू और उससे वो प्रसन्न हो जाएगा वो करेगा बढ़कर के प्रसन्न नहीं होता वो बस हम अच्छा कर रहे हैं अन्य लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं उतने मात्र से वो हमारी पर कृपा कर देता है बाकी न तो उसका कुछ बढ़ना है और न उसका घटना है उसको कोई अंतर नहीं आता है तो अर्थात इन सब वचनों से वो कहना चाहते हैं कि जो बाह की बाह्य परिस्थितियां हैं चाहे भौतिक हो चाहे चेतनों की हो कुछ भी हो उससे परमात्मा में कोई वृद्धि ह्रास न्यूनता संकोच प्रसार कुछ नहीं होता है वो यथावत रहता है ज्ञान के स्तर पर तस्मात श्रुति दर्शनाथ इसलिए दर्शनार्थ को श्रुति दर्शनात् श्रुति जोड़ दिया उसको और खोल दिया श्रुतो प्रदर्शनाथ श्रुति में ये प्रदर्शित होने से कथन होने से परमात्मा वृत्ति ह्रास संपर्क स्वप्नाद्यवस्था संबंध स्वप्नाद्यवस्था संबंध कथनचित अपनी न भावती तो वृत्ति ह्रास भी नहीं होते और उसका स्वप्न अवस्थाओं से संबंध भी नहीं होता जैसा स्वप्नादि संबंध पीछे वाले प्रसंग में चल रहा था दोनों की तरह से इन्होंने कथन किया लेकिन इसमें जैसा कर, होगा कुछ वचन और ये पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं अपूर्व के वचनों को उठा करके सिद्धांती अब और बात को रखेगा कि परमात्मा का ये रूप वास्तव में नहीं है जैसा कि सीधे सीधे वर्णन हमारे को मिल जाता है अब परमात्मा रूपवान है अरूपवान है इसी पर बहुत चर्चा चलती है मूर्त है अमूर्त है और उपनिषदों के वचनों को भी दे देते हैं कि देखो परमात्मा को यहां पर मूर्त कहा है ये परमात्मा को मूर्त कहा है उससे करके कि भी ये भी तो उपनिषदों में भी सम्मत है हम भी मूर्त मान लेते हैं कोई बात नहीं तो वो तो एक भिन्न अभिप्राय से है तो उस संदर्भ को लेकर के भी अगले सूत्र में चर्चा की गई है बाईसवां सूत्र प्रकृत ही प्रतिषेधती तथोब्रवीति चूय तो प्रकृत एतावत्व ही प्रकृत से एतावत्व ही प्रतिषेधती वहां पर कुछ निषेध आते हैं नेति नेति ये ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ब्रह्म के संदर्भ में तो वहां क्या होता है बोले प्रकृत की प्रकृत की प्रकृत्य एतावत्व यानी इतता का प्रतिषेध करते हैं वो नेति नेति करके इत्ता का निषेध करते हैं क्योंकि पूर्व पक्षी के मन में आए कि जो रूपवाणी नहीं है तो फिर उसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए है ही नहीं पीछे भी जैसा आया था तो बोले वहां केवल उसकी का ये जो स्वरूप वर्णन किया गया है केवल उसका निषेध किया जाता है ततो तत्व्रवीति भूयः क्योंकि उसके आगे फिर उसके बारे में उसके अस्तित्व के बारे में, के बारे में कथन भी किया गया भाष्य देखिये यद्यपि प्रकाशात्मकम सूर्यादिवत ब्रह्मी बहु भी श्रतुति बचने तो बोले यद्यपि आपने ये जो प्रकाश प्रकाश स्वरूप वाले सूर्यादि के समान ब्रह्म का बहुत सी श्रुतियों वचनों से निर्णय किया गया लेकिन फिर भी अथाथ आदेशों नेति नेति ये का वचन है कि यहां पर नेति नीति करके उसका निषेध कर दिया गया परमात्मा का नेति नेति मतलब नहीं है नहीं है नहीं थी ये नहीं है, है ये नहीं है इससे तो परमात्मा का ही निषेध हो जाता है तो इत्यत्र नेति नेति वचने श्रुति प्रतिषेध श्रुति प्रतिषेध कर रही है किसका प्रतिषेध कर रही है तो बोले ब्रह्म ही प्रकृतम तत्र ब्रह्म का ही तो प्रकरण वहां पर चल रहा है तो ब्रह्म ही श्रुति ही प्रतिषेधती इति ब्रम ब्रह्म को ही श्रुति प्रतिषेधित कर रही है ये एक ब्रह्म उत्पन्न हो सकता है उस प्रसंग को पढ़ के ये जो वचन आया अर्थात आदेशो नेति नेति ये नहीं है ये नहीं है मतलब ब्रह्म भी नहीं है क्योंकि प्रसंग तो ब्रह्म का ही चल रहा था तो ब्रह्म ही प्रकृतम तत्र या ब्रह्म प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और ब्रह्म ही श्रुति ये ब्रह्म शब्द प्रतिषेधती एक वचन है ब्रह्म को वो प्रतिषेधित करती है ये ब्रह्म हो सकता है तो तद अपना तयनाय खलु उच्चते उसके लिए उसको दोष को हटाने के लिए ब्रह्म को हटाने के लिए ये कथन किया जा रहा है क्या यद प्रकृतम ब्रह्म न प्रकरण में स्थित जो ब्रह्म है उसका निषेध नहीं करता है किंतु प्रकृतम प्रकृत सूत्र कांश है इसको आगे खोल रहे हैं प्रकृत से ब्रह्म एतावत्व प्रतिषेध थी की एतावत्ता का निषेध किया जा रहा है ब्रह्म का नहीं ब्रह्म की एतावत्ता का इत्ता का उसका जो स्वरूप जिस ढंग से वर्णन किया गया उसका निषेध किया जा रहा है वो आगे उदाहरणों से स्पष्ट होगा तो पहले तो प्रकरण बता रहे हैं कि ब्रह्म का प्रकरण चल रहा था कैसे तो ब्रह्म उपदेश प्रकृतम प्रकृत में ब्रह्म उपदेश के योग्य है उसका उपदेश करना चाहिए ये प्रकरण में आ रहा है कैसे तो ये बृहदारण्य का ब्रह्मते ते मैं तेरे को ब्रह्म के बारे में बताऊं बताता हूं बृहदारण्य का दो एक एक है अच्छा ऊपर जो हमने देखा था अथातः आदेशो नेति नेति ये कहा है दो तीन छ है तो शुरूआत कहां से हुई दो एक एक ये प्रसंग शुरू हुआ यहाँ पर मैं तेरे को ब्रह्म के बारे में बताता हूं तो प्रकरण ब्रह्म का है ये पक्का हो गया आगे तसे उपदेषव्य से ब्रह्म एतावत्व मूर्ता मूर्त रूपे उस पर ब्रह्म का एतावत्व क्या है तो बोले वहां पर दो रूप बताए गए मूर्ता मूर्त मूर्त और अमूर्त दोनों कहे गए उसके लिए वचन दिया दैवाव ब्रह्मणों रूपे मूर्तम च अमूर्तम च ब्रह्म के दो रूप होते हैं मूर्त रूप भी होता है तो मूर्त रूपी होता है ये कहा दो तीन एक तो देखो ब्रह्म का विषय प्रारंभ हुआ दो एक एक मूर्त अमूर्त ये उसका एतावत को बताया गया दो तीन एक और अथात आदेशों नेती -नेती ये ने दो तीन तो किसका निषेध किया गया एतावत्त का मूर, मूर्त मूर्त अमूर्त तो का इत्युक्तवा यह कह कहकर अथाथ आदेशों नेति नेति ये दो तीन तो मूर्ता मूर्ते रूपे निरूपण साधने ही एतावत्व ब्रह्मण ब्रह्म का एतावत्व क्या है इस प्रसंग में ब्रह्म की एतावत्व को, को निषेध कर रहे हैं निषेध तो कर रहे हैं तो कहते ब्रह्म का निषेध नहीं कर रहे हैं ब्रह्म की एतावत्ता का निषेध कर रहे हैं तो एतावत्ता क्या है तो तो कहा यह जो मूर्त अमूर्त कहा गया यही उसकी एतावत्ता है इससे पहले के प्रसंग में जो वचन दिए गए और विभिन्न उदाहरणों से बताया गया कि परमात्मा मूर्त है इनके समान परमात्मा अमूर्त है इनके समान ये जो मूर्त अमूर्त दोनों किए गए यही उसकी एतावत्ता ईयता का कथन है केवल इसका निषेध किया जा रहा है तभी तो लगेगा कि उसकी मूर्त का भी निषेध किया और अमूर्तता का भी निषेध कर दिया अब वैसे अगर ये वचन देखेंगे देवाव ब्राह्मणों रूपे मूर्तम चा मूर्तम चा कोई भी उठा के प्रस्तुत कर देगा इसको हम कहेंगे नहीं परमात्मा निराकार है बोले ठीक है निराकार भी है लेकिन साकार भी है दोनों ही है साकार भी है निराकार भी है दोनों प्रकार का होता है सगुण भी है निर्गुण भी है सगुण निर्गुण के नाम से बोलते हैं फिर वो यद्यपि इसके शब्दों के अर्थ भिन्न भी नहीं है परमात्मा के कुछ गुण सगुण और निर्गुण दोनों ही कुछ में भाव रूप में कहते हैं सगुण और कुछ निर्गुण लेकिन ये लोग सगुण निर्गुण को साकार निराकार के अर्थ में लेते हैं तो बोले दोनों है हम कहते हैं कि नहीं केवल निराकार है देखो ये वचन दिया उपनिषद का देवा व ब्रह्मणो रूपे है मूर्तम चमूर्तम चे ये दो रूप है और उदाहरण भी दे दिए तो इन सब वचनों को देख करके कई व्यक्ति लेते हैं कि नहीं दोनों ही रूप है ये जो केवल निराकार की बात करते हैं गलत है वचन तो ये मिल रहा है तो इसके बारे में आगे कह रहे हैं देखो ये मूर्त अमूर्त जो है ये एतावत्ता ईयत्ता बताई जा रही है और बोले इस प्रकृत एतावत्व का प्रतिषेध किया जा रहा है नेति नेति करके नहीं ये ऐसा नहीं है ये ऐसा नहीं है तो तरी मूर्ता मूर्त रूपे निरूपण साधने ये मूर्त और अमूर्त है परमात्मा के निरूपण के साधन है परमात्मा को समझाने के लिए है ये ये परमात्मा की एतावत्ता है एतावत्व ब्रह्मणा तदेव एतावत्व तो ये जो निकट में स्थित एतावत्ता है मूर्त और अमूर्त के रूप में इसी का नेति नेति प्रतिषेध से ये ही नेति नेति प्रतिषेध का सन्निहित विषय है तस्मात तदेव एतावत्व प्रतिषेधती न ब्रह्म प्रतिषेधती तो नेति नेति से परमात्मा की एतावत्ता का मूर्तअमूर्त मूर्त का निषेध किया जा रहा है लेकिन ब्रह्म का निषेध नहीं किया जा रहा है अन्यच्छ और आगे कहा तथा छूय प्रवीति और उसके बाद में कुछ और भी कहते हैं ये जो मूर्त अमूर्त का स्वरूप वहां बताया गया तो जब मूर्त का रूप बताया गया तो वहां दो तरह से किया गया है एक तो आधिदेविक और एक आध्यात्मिक दो तरह से वहां पर किया है तो आधिदेविक बताते हुए क्या कहा कि ये जो वायु और आकाश से भिन्न रूप है ये परमात्मा का मूर्त रूप है और ये जो वायु और आकाश है ये परमात्मा का अमूर्त रूप है वायु और आकाश यह भी भौतिक चीजें ली गई हैं और इनसे भिन्न जो है वो परमात्मा का मूर्त रूप है ये परमात्मा ने सृष्टि रची है इस दृष्टि से कह दिया गया ये परमात्मा का ही प्रकटीकरण है और अध्यात्म में आते हुए जब शरीर में कहा गया तो प्राण और आकाश अवकाश हृदयाकाश बोले तो प्राण और हृदयाकाश को छोड़ करके अवकाश को आकाश को छोड़ करके बाकी कुछ जो इस शरीर में है वो सब तो है मूर्त रूप परमात्मा का और जो प्राण और आकाश है वो परमात्मा का अमूर्त रूप है उधर वायु और आकाश कहा गया था ऐसे यहां पर प्राण कह दिया गया तो ये जो परमात्मा के मूर्त अमूर्त रूप बताए गए ताकि ये वास्तव में परमात्मा के रूप नहीं है स्वरूप नहीं है इसके तो परमात्मा को जो मूर्त अमूर्त कहा गया वो केवल समझाने के लिए है कि परमात्मा इन इन रूपों में इस तरह से अभिव्यक्त होता है अभिव्यक्त होता है मतलब वो इनको बनाता है उसका कर्तृत्व वहां पर हमें पता लगता है इससे हम परमात्मा तक पहुंचते इन चीजों के माध्यम से लेकिन यह परमात्मा नहीं है आगे निषेध कर देंगे वायु भी परमात्मा नहीं है अग्नि भी परमात्मा नहीं है नेति नेति ये भी नहीं है यह भी नहीं है जबकि पहले उनको कहा जा रहा था आगे तो तदनंतरम नेति नेति प्रतिषेधान पुनस्त ब्रह्मोपनिष ब्रह्म उपदिशती तो नेति नेति से निषेध करके फिर ब्रह्म का उपदेश किया जा रहा है कोई कह सकता है कि नेति नेति से ब्रह्म का ही निषेध कर दिया गया है। तो बोला नहीं अगर ब्रह्म का ही निषेध कर दिया जाता तो उसके आगे फिर ब्रह्म का उपदेश क्यों करते हो इसलिए उसके एतावत मात्र का ही मूर्त अमूर्त रूप का ही जिस ढंग से बताया गया है उसी का केवल निषेध किया जा रहा है कोई इन वस्तुओं को परमात्मा ना समझ ले क्या अथ नाम अध्ययम सत्य से सत्यम उस परमात्मा का क्या नाम है सत्य का भी सत्य है अगर परमात्मा का ही निषेध कर देते तो ये क्यों कहते कि वो सत्य का भी सत्य है आगे अन्यत्रापि ब्रम्हणो अस्तित्व इष्यते अन्य जगह भी ये प्रकट होता है कि परमात्मा का अस्तित्व है इष्ट है परमात्मा का अस्तित्व में स्वीकार करना चाहिए तो अस्ति इत्येव उपलब्ध परमात्मा किस रूप में उपलब्ध होना चाहिए अस्ति वो है हम जब परमात्मा के नाम बोलते हैं सच्चिदानंद उसमें सत्यबसे पहले यही आता है सत्यब्द उसकी विद्यमान ये सबसे पहले हमारे को स्पष्ट होना चाहिए वो है इस रूप में उपलब्ध होना चाहिए आगे ब्रह्म प्रतिषेध दुष्च निंदा प्रदर्शित और जो परमात्मा का निषेध करता है उसकी निंदा भी वहां पर कही गई है कैसे असन्न एवसती असत ब्रह्म चेत अगर कोई ब्रह्म को असत मानता है असत ब्रह्म वेद ब्रह्म को कोई असत मानता है अभाव मानता है तो वो क्या होता है असन एवस भवती वो खुद का ही उसका अभाव हो जाता है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता महत्ता ही नहीं रहेगी और यु तत् एक और वचन कहेंगे और ब्रह्म अस्तित्व मन्य मानस से प्रशंसा से निगत देते और जिसने जो ब्रह्म के अस्तित्व को मानता है उसकी प्रशंसा भी कही गई है कैसे अस्थि ब्रह्मेत वेदा पूर्ण विराम लगा लो संतम एनम तथो विदु जो परमात्मा है ऐसा जानता है तो तब एनम उस ऐसे व्यक्ति को संतम विदु उसको विद्यमान सत्ता वाला मानते कि हाँ ये कुछ है ये परमात्मा को मानता है तो ये कुछ है और जो परमात्मा को ही नहीं मानता है कुछ नहीं है इतना इतना भी समझ में नहीं आया उसको इस सृष्टि में आकर के कि परमात्मा है क्या समझा है इसने मनुष्य शरीर पाकर के भी क्या समझा इतना भी नहीं समझ पाया वो तो जो परमात्मा को मानता है उसका महत्ता है उसका अस्तित्व माना जा रहा है जो परमात्मा को नहीं स्वीकार करता उसका अस्तित्व ही जैसे समाप्त हो जाता है तो ये प्रशंसा और निंदा भी कही जा रही है तो अस्तित्व में प्रशंसा कही जा रही है इससे तात्पर्य निकलता है कि परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही कर रहे हैं तो नेति नेति कथन से मात्र इत्ता का निषेध है उसके स्वरूप का निषेध नहीं कर रहे हैं उसका अस्तित्व तो स्वीकार कर ही रहे हैं तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणाम धन सभी को सादर विवादन ओम शुभ